महाभारत द्रोण पर्व विंशोध्याय द्रोणाचार्य के द्वारा गरुण व्यूह का निर्माण युधिष्ठिर का भय धृष्टदुम्न का आश्वासन धृष्टदुम्न और दुर्मुख का युद्ध तथा संकुल युद्ध में गज सेना का संहार संजय वाच परिणाम ता तो भारद्वाजो महारथ उ सुबहराजेन्द्र वचन वय सुधन विधायग पार्थि न संसक गणेश तदा पार्थे संसक भरत धर्मराज संजय कहते हैं राजेंद्र महारथी द्रोणाचार्य ने वह रात बिताकर दुर्योधन से बहुत कुछ बातें कही और संसप्तकों के साथ अर्जुन के युद्ध का जोग लगा दिया भरत श्रेष्ठ प्रशम सप्तकों का वध करने के लिए अर्जुन जब दूर निकल गए तब सेना की व्यूह रचना करके युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर आक्रमण किया व्यूढ़ो भारज कृतम तदाम व्यूहे न मंडलाध्य प्रत्यूहधिष्टि द्रोणाचार्य के बनाए हुए गरुण व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना का मंडलार्धव्यूह बनाया मुखम्त्वासे सुपर्णस्ारद्द्वाजो महारथ ध्यो दुर्योधन राजा सोद सानुगैर्वित चक्षुष कृतवरमा से गौतमश्चा शताम गरुण व्यूह में गरुण के मोह के स्थान पर महारथी द्रोणाचार्य खड़े थे सिरो में भाइयों तथा अनुगामी सैनिकों सहित से राजा दुर्योधन उपस्थित हुआ बाढ़ चलाने वालों में श्रेष्ठ कृपाचार्य और कृतपर्मा उस ब्यू की आंख के स्थान पर स्थित हुए भूत शर्मा क्षेम शर्मा करकाकर्जवान कलिंगा शिंगला जारा दसोरका सकायमन कामोजा तथा हंसपथाशीवायासेसाद्र के गजावरथपथा तस्थो परमदंशिता भूत शर्मा क्षेम शर्मा पराक्रमी करकाश कलिंग सिंघल पूर्व दिशा के सैनिक सूर आभिरगण दासेरकगण शक यमन काम्बोज सूरसेन दरद मद्र के तथा हंसपथ नाम वाले देशों के निवासी सूरवीर एवं हाथी सवार घुड़सवार और पैदल सैनिकों के समूह उत्तम धारण करके उस गरुण के ग्रीवा भाग उत बालिक अक्षता वीरा दक्षिण पार्थमाशिता भूरेश्वार्य सोमदत्त तथा बालिक वी ये वीरगण अक्षौी सेना के सांध्यो के विन्द विंदा और अवंती तथा काम्बोज सुदक्षिण ये भाई पार्श्व का आश्र्य लेकर द्रोण पुत्र के आगे खड़े हुए पृष्ठ कलिंगा सांठा मागदा पौ गधारा सकुनाह प्राच्या पर्वतिया वसात पृष्ठभाग में कलिंग अम्भष्ट मगध पौंड्र मद्रक गंधार सकुन पूर्व पर्वती प्रदेश और वसाती आदि देशों के वीर थे पुच्छे वही कर्तन कर्ण सपुत्र ज्ञाति मानव महत्यासेन से नया नाना जनपदया पुच्छ भाग में अपने पुत्र जातिभाई तथा कुटुम्ब के बंधु बांधवों सहित भिन्न भिन्न देशों की विशाल सेना साथ लिए निकर्तन पुत्र कर्ण खड़ा था जयद्रथो भीमरथ संपातिषो जय भूमिजयो वृषक्राथो नयच महाबल वृता बल महता ब्रह्मलोक पुरस्कृता व्यूहश से रितिराज युद्ध विशारदा राजन उस व्यू के हृदय स्थल में जयदरथ धीमरथ संपाति ऋषभ जय भूमिंजय वृषक्रात तथा महावली निषदराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे ये सब के सब लोक की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर दड़ने वाले तथा युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे द्रोणिन विहित व्यूह पदात्य स्वरथ दिपही धुतारण आकार प्रवृत्त इव लक्ष्य थे इस प्रकार पैदल अश्वारोही गजारोही तथा रथियों द्वारा का बनाया हुआ वह वा वायु के के से उछलते हुए समुद्र के समान दिखाई देता था। निस्पतन्ते क्ष सर्तनिता मेघा सर्वदि इसके पक्ष और प्रपक्ष भागो से युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धा उसी प्रकार निकलने लगे जैसे वर्षा काल में विद्युत से प्रकाशित गर्जते हुए मेघ संपूर्ण दिशाओं से प्रकट होने लगते हैं प्राग है राजन, राजन उस ब्यू के मध्य भाग में विधि पूर्वक सजाये हुए हाथी पर आरूढ़ हो प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उदियाचल पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहे थे माल्यतामता राजेत छत्रेण धारिता कृत्का योग युक्त पूर्णमा श्याम राजन सेवकों ने राजा भगदत्त के ऊपर मुक्ता मालाओं से अलंकृत लगा रखा था। उनका वह नक्षत्र के योग से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा दे रहा था नीलाम जन चो बदाधो दिवद अति भ्रष्टो महा मेघे यथा सर्वतो महान राजा का काली कज्जल राशि के समान गजराज अपने मस्तक की मद वर्षा के कारण महान मेघों की अतिवृष्टि से आर्द्र हुए विशाल पर्वत के समान शोभा पा रहा था नाना निपत नाना नृपथिर विधा युध भूषण समन्वित पर्वती सुशोभित होते हैं उसी प्रकार भाति भात के आयुधों और आभूषणों से विभूषित वीर एवं बहुसंख्यक पर्वती निपतियों से घिरे हुए भगदत्त की बड़ी शोभा हो रही थी प्रेक्ष मानुषम अजय संख्य पार्शतम वाक्यम्र यथा प्रभो। पारावत पारावत राजा युधिष्ठ ने द्रोणाचार्य के रचे हुए उस अलौकिक तथा शत्रु के लिए अजय को देखकर युद्धस्थल में धृष्ट से इस प्रकार कहा कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों पर चलने वाले वीर आज तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे मैं उस ब्राह्मण के वश में न हो धृष्ट दुम्न वाच द्रोणस्तमान वसम न सुब्रत अहमावार्य श्या द्रोण अनुगम धृष्टुम्न बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न क्यों न करे आप उनके वश में नहीं होंगे आज मैं सेवकों सहित द्रोणाचार्य को रोकूंगा मैं जीवर कर तुम नहीं सकते द्रोण विजय तुम आम कथन चल नंदन निर जीते जी आपको किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में मुझे किसी प्रकार जीत नहीं सकते संजय उवाचन एवं मुक्त किरण बाणा द्रिपदस्य पारा वरणा स्वयं द्रोड़ मुद्रवत संजय कहते हैं महाराज ऐसा कर कबूतर के समान रंग वाले घोड़े रखने वाले महाबली द्रुपद पुत्र ने बाणों का जाल सा बिछाते हुए स्वयं द्रोणाचार्य पर धावा किया दर्शनम द्रिष्ट द्रिष्ट अवस्थितं। चले और दर्शन का सूचक था उस धृष्ट दुम्ल को सामने खड़ा दे द्रोणाचार्य क्षण भर में अत्यंत अप्रसन्न और उदास हो गए सही जातो महाराज द्रोण से निधनम प्रति मृत धर्म तय तस्मात भार्वाज व्यमूह्य महाराज वह द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पैदा हुआ था इसलिए उसे देखकर मर्त्य भाव का ले मोहित हो गए। का राजन शत्रुओं का संहार करने वाले आपके पुत्र दुर्मुख ने द्रोणाचार्य को उदास देख धृष्ट धुम्न को आगे बढ़ने से रोक दिया व द्रोणाचार्य का प्रिय करना चाहता स संप्रहारुम सुघोर समुद्यत पास्त सूर से दुर्मुख से चारत भरत उस समय सूर्य धृष तथा दुर्मुख में तुमल युद्ध होने लगा धीरे धीरे उसने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया पार्ष्व शरज्जाल क्षिप्रम प्राद्य दुर्मुखम भारद्वाजेन महता संत धृत्युम ने शीघ्र ही अपने बाणों के जाल से दुर्मुख को आच्छादित करके महान बाण समूह द्वारा द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक दिया द्रोणमावात दृष्टि भ्रसा सवात्मज नाना लिंग सर्व्रात पार्षद सममोहत द्रोणाचार्य को रोका गया देख आपका पुत्र अत्यंत प्रयत्न करके नाना प्रकार के बाण समूहों द्वारा धृष्ट दुम्ड को मोहित करने लगा तय तय संख्य पांचाल जोड़ो जो वे दोनों पांचाल राजकुमार और के प्रधान वीर जब युद्ध में आशक्त हो रहे थे उसी समय द्रोणाचार्य ने की सेना को बाण द्वारा अनेक प्रकार से तहस नहस कर डाला अनिल ये तो वायु के वे से बादल सब ओर से फट जाते हैं उसी प्रकार युद्ध की सेनाएं भी कहीं कहीं से छिन्न भिन्न हो गई आसिन मुहूर्त राजन दो घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोहर लगा परंतु आगे चलकर उनमें पागलों की तरह मर्यादा सुन्य मार काट होने लगी नई परे राज परस्परम हनुमान युद्ध नरेश्वर उस समय वहाँ आपस में अपने पराय की पहचान नहीं हो पाती थी केवल अनुमान अथवा नाम बताने से ही शत्रु मित्र का विचार करके युद्ध हो रहा था चूड़ामणि सुनिष्के सुषणेश रश्मि उन वीरों के हारों आभूषणों तथा कवचों से मे सूर्य के समान प्रभामयी रश्मिया प्रकाशित हो रही थी तत्प्रक पताका नाम रथवाहन रथवारणवाजीनाम बलाकाश बलाभ्राभ धाध से रूप मतल में फहराती हुई पताकाओं से युक्त रथों हाथियों और घोड़ों का रूप बक पंक्तियों से जितकबरे प्रतीत होने वाले मेघों के समान दिखाई देता था नग्नुदग्रच रथाश्च रथ जगनु वारणा वर वारणान पैदल पैदलों को मार रहे थे प्रचंड घोड़े घोड़ों का संघार रहे थे रथी रथियों का वध करते थे और हाथी बड़े बड़े हाथियों को चोट पहुंचा रहे थे का नाम संग्राम जिनके ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थी उन गजराजों का शत्रु पक्ष के बड़े बड़े हाथियों के साथ क्षण भर में अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ गया तेसाम संसक्त गात्र तरम, दंत संघात संघर्षात वे एक दूसरे से अपने शरीरों को सटाकर आपस में खींचाताने करते थे दांतों से दांतों पर टक्कर लगने से धूम सहित आग सी उठने लगती थी विप्रकण पता का विषाण जनिताग्न बभूकम समाचा सब विद्युत हा। इन हाथियों के पेट पर फहराती हुई पताकाएं वहां से टूट टूट कर गिरने लगीं उनके दांतों के आपस में टकराने से आग प्रकट होने लगी इससे वे आकाश में छाए हुए बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे विक्षिपत भी नदिष्ट अनपतभि संभव हुआ मही करणा जोरी वकार कोई हाथी दूसरे योद्धाओं को उठाकर फेंकते थे कोई गरज रहे थे और कुछ हाथी मरकर धराशायी हो रहे थे उनकी लाशों से आच्छादित हुई भूमि शरद ऋतु के आरंभ में मेघों से आच्छादित आकाश के समान प्रतीत होती थी तेसा तेजा महन्य बाढ़ तोमर ऋष्टिघाव संप्ल तोमर तथा ऋष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से मारे जाते हुए गदराजों का चितकार प्रलय के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था तोमराभि हता के चित्त बाणेश परमद्यपा परे व्रजन कुछ बड़े हाथी तोमरों की मार से घायल हो रहे थे कुछ बाणों की चोट से छत विक्षत अत्यंत भयंभीत हो गए थे और कुछ संपूर्ण हाथियों के शब्द का अनुसरण करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े जा रहे थे विषाणाश्चा चक्रत स्वरम कुछ हाथी वहाँ हाथियों द्वारा दांतों से घायल किए जाने पर उत्पात काल के मेघों के समान भयंकर आर्तनाथ कर रहे थे प्रतिपा कृमाण उन्मत्थ पुनरा जगहो प्रेरिता परमाकुश कितने हाथी शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ हाथियों द्वारा घायल हो युद्ध भूमि से विमुख कर दिए गए थे वे पुनः महावतों द्वारा उत्तम अंकुशों से के जाने पर अपनी ही सेना को रौनते हुए पुनः लौट गए महामात्र प्रहरण महावतों ने बाणों और सोमरों से महावतों को भी घायल कर दिया था अतः वे हाथियों से पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके आयुध एवं अंकुश हाथों से छूटकर इधर उधर जा गिरे निर्मन मातंग तत छिंडा भरा हो संप्रवेश परस्परम कितने ही गजराज मनुष्यों से शून्य हो इधर उधर चित्कार करते हुए फिर रहे थे वे एक दूसरे की सेना में घुसकर कर फटे हुए बादलों के समान छिन्न भिन्न हो धरती पर गिर पड़े हतान परिवहन तस्पति अन पतिता युना दिसो जगमुर महानागा कितने ही बड़े बडे हाथी अपने पेट पर मर कर गिरे हुए आयु सवारों को ढोते हुए अकेले वाले गजराजों के समान संपूर्ण में चक्कर लगा रहे थे तोमर अष्टि परस्वी प्रात स्वनम कृत्वा तदा विशे ग उस समय बहुत से हाथी उसी युद्ध में तोमर रिष्टि तथा फर्शों की मार खाकर घायल हो आरतनाद करके धरती पर गिर जाते थे ते शाम तेम शैलोपमी समन्त आहता सहसा चकंपे चाद चा। उनके पर्वताकार शरीरों के गिरने से सब ओर से आहत हुई भूमि सहसा कापने और आरतनाथ करने लगी साध तय सगजारो भय सपता समत मातंज पर्वत वहाँ मारे जाकर पताकाओं तथा गजारोहियों सहित सब ओर गिरे हुए हाथियों से आच्छादित हुई वह भूमि ऐसी शोभा पा थी मानो इधर उधर बिखरे हुए पर्वत खंडों से व्याप्त हो रही हो महामात्र निर्भिन्न रथवी पातिश तो उस रण क्षेत्र में कितने ही रथियों ने अपने भल्लों द्वारा हाथी पर बैठे हुए महावतों की छाती छेदकर उन्हें सहसा मार गिराया उन महावतों के अंकुश और तोमर इधर उधर बिखर गए थे क्रौन चवन बिनदारा परिपे कितने ही हाथी नाचों से घायल और क्रौ पक्षी के भांति चिघाड़ रहे थे और अपने तथा पशु पक्ष पक्ष के शत्रु पक्ष के सैनिकों को भी रौनते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे थे गजास्व रथ योधान शरीर ऊ समृतहाम बबू वह पृथ्वी राजन मांसोर कर दमहम राजन हाथी घोढ़े तथा रथ योद्धाओं की लाशों से ढकी हुई वहां की भूमि पर रक्त और मांस की की जमा गई जम गई थी प्रमथ्य च विषाणाग्रे समुक्षिप्ता स्वारण सचक्राश्च विचक्राश्च रथय रे व महारथा कितने ही हाथियों ने अपने दांतों के अग्रभाग से पहिए वाले तथा बिना पहिए के बड़े बड़े रथों को रथियों से ही चकनाचूर करके अपने सोनों से उछालकर फेंक दिया रथाश रथभिर्े नाम निर्मुष हतारोहा मातंगा भयातुरा रथियों से रहित रथ सवारों से शून्य घोड़े और जिनके सवार माँ डाले गए हैं ऐसे हाथी वैसे व्याकुल हो संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे थे जघानात्र पिता पुत्रम पुत्रस्य पितरम तथा इत्यासी तुम्लम युद्धम न प्राज्ञात कि वहाँ पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था आगुल फे भ्यो वाम बसी दंते नोहित दिप्य माह परिक्षिता धाभ महा मनुष्यों के पैर रक्त की कीच में टखनों तक धस जाते थे उस समय वे धहते हुए दावा नल से घिरे हुए बड़े बड़े वृक्षों के समान जान पड़ते थे सोच मना वस्त्राणि कवचारी छत्राड़ी चा, च चा पताकाच सर्व रक्तम अदृश्यता योद्धाओं के वस्त्र कवच ध्वज और पताकाए रक्त से सीच थी वहां सब कुछ रक्त से रंग कर लाल ही लाल दिखाई देती थी हय घास चन अथो घास चन अर घास चन संक्षुन्ना पुनरावृत्य बहुधा रथ निःह बिभी रणभूमि में गिराए हुए घोड़ों रथों और पैदलों के समुदाय बारंबार आते जाते रथों के पहियों से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे सगजौघ महावेग परसुंदर सैवल रथ तुम्ला वर्त प्रभु बहुसैन्य सागर वह सेना का समुद्र हाथियों के समूह रूपी महान वेग मरे हुए मनुष्य रूपी सेवार तथा रथ समूह रूपी भयंकर भवरों के कारण अद्भुत शोभा पा रहा था तम वाहन महानिर्योधा जधनिष्ण अवगा मज्जनों न मोहम्मच विजय रूपी धन की इच्छा रखने वाले रूपी व्यापारी वाहन रूपी बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा उस सैन्य समुद्र में उतरकर कर डूबते हुए भी प्राणों का मोह नहीं करते थे सर्वरथाभि स्वचित नश्चिदात लक्षण वहाँ समस्त योद्धाओं पर बाणों की वर्षा हो रही थी कहीं उनके चिन्ह लुप्त नहीं थे उनमें से कोई भी योद्धा अपने ध्वज आदि चिन्हों के नष्ट हो जाने पर भी मोह को नहीं प्राप्त हुआ वर्तमान ए तथा युद्धे घोर रूपे भयंकरे मोहय ठावापरा दोड़ो युधे क्षि उपाद्रवत इस प्रकार जब अत्यंत भयंकर घोर युद्ध चल रहा था उस समय शत्रुओं को मोहित करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया इसी श्री महाभारते द्रोण पर्व सन सप्तक वध पर्वढ़ी संकुल युद्ध विंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन पर्व में संकुल युद्ध विषय बीसवा अध्याय पूरा हुआ